अनेक प्रारूप मॉडल बनाकर आवश्यकता अनुसार सुधार किया गया तब यह भव्य रूप निर्धारित हुआ निर्माण स्थल पर विशाल क्रेने और कटर मशीनें लगाई गईं, विविध प्रकार के यंत्र हजारों उपकरण तथा सभी आवश्यक निर्माण सामग्री को जयपुर अहमदाबाद दिल्ली बंगलौर आदि से निर्माण स्थल तक लाकर व्यवस्थित किया गया अनेक कार्यशालाओं में नक्काशी एवं पच्ची कारी का कार्य हुआ गुजरात राजस्थान उत्तर प्रदेश उड़ीसा बिहार आदि के लगभग 400 निपुण कारीगरों की एक छोटी सी बस्ती ही बस गई हर स्तर पर यह सावधानी बरती गई कि सुंदरता के साथ ही साथ इसकी गुणवत्ता में कोई कमी न रहे शिलान्यास से लेकर उद्घाटन दिवस तक लगभग नौ वर्षों में यहां निरंतर दस से बारह घंटे कार्य हुआ और सैकड़ों बार ऐसा भी अवसर आया जब चौबीसों घंटे कार्य हुआ अब कुछ इसके शिल्प की विशिष्टता का तथ्य पर अवलोकन करें इस मंदिर में भारत में उपलब्ध लगभग हर प्रकार के प्रस्तर खंडों का उपयोग हुआ जैसे मकराना का संगमरमर और ग्रेनाइट जयपुर का गुलाबी सैंडस्टोन तथा देश विदेश के प्रथम श्रेणी के रंग बिरंगे बहुमूल्य रत्न सेमी प्रशस्ट का प्रयोग हुआ इस मंदिर की दूसरी बड़ी विशेषता है इसके तराशे एवं पॉलिश किए गए ग्रेनाइट के खम्बे बीम व उत्तर एवं दक्षिण कक्ष की छतें। यह मंदिर भूतल से शिखर पर लगे स्वर्णिम पताका तक 105 फुट ऊंचा है मंदिर की तीनों संरचनाओं में कुल 32 द्वार हैं। मुख्य मंदिर के धरातल के अनुरूप ही ऊपरी तल पर भी गोलाकार बरामदा एवं गर्भगृह है मंडप की छत दूसरे तल के ऊपर से निर्मित है यह मंदिर बाहर गुलाबी प्रस्तर खंडों से एवं भीतर संगमरमर के प्रस्तर खंडों से निर्मित है जिससे इसकी वास्तुशिल्प की विशिष्टता प्रतिभाषित होती है मंदिर की सभी बाहरी दीवारें सैंडस्टोन की हैं, जिन पर उत्कृष्ट नक्काशी की गई है मंदिर के सभी बत्तीस द्वार मुख्य मंदिर के दोनों तलों की रूप चौकिया बरामदों एवं मंडप की छतें सभी मकराना के संगमरमर की हैं जिनमें मकराना के ही शिल्पियों द्वारा बड़ी आकर्षक एवं कलात्मक नक्काशी की गई है मंदिर की नक्काशी तो अनुपमेय है ही साथ ही झालर झूमर आदि से इसकी शोभा द्विगुणित हो गई है मंदिर के बरामदे में ऊपर श्री गुरुदेव द्वारा रचित प्रेम रस मदिरा के पद इनले पद्धति से लगाए गए हैं इनले द्वारा ही बेल बूटे आदि बनाने में बहुमूल्य रत्न अर्थात सेमी स्टोन्स का प्रयोग हुआ है। मंदिर में प्रवेश करते ही सामने लाल के सलोने सुविलास से युक्त यह मनोहर मूर्ति मन को बरबस खींच लेती है यह है मंदिर का गर्भगृह जो विशेष रूप से चिन्हित वह स्थान है जहाँ माँ भगवती के अंक में श्री कृपालू जी महाराज का जन्म हुआ था इसलिए की महारजत जयंती अर्थात जन्म दिवस 26 अक्टूबर उन्नीस सौ शरद पूर्णिमा के दिन इसका शिलान्यास शास्त्र सम्मत विधि से संपन्न किया गया था इस गर्भगृह में चैतन्य स्वरूप श्री कृपालू जी महाराज की एक सहज भाव मुद्रा वाली विशाल प्रतिमा खड़ी है गर्भगृह के ऊपरी तल पर राधा कृष्ण की, की प्रतिमाएं स्थापित हैं गोलाकार बरामदे में अष्ट महासखियों की प्रतिमाएं हैं जिनकी विशिष्टता है उनकी शास्त्रोक्त सेवा की मुद्रा उनकी विविध सेवाओं को व्यक्त करता हुआ उनका अत्यंत प्रभावशाली साज श्रृंगार अब थोड़ा उत्तर दक्षिण की संरचनाओं की ओर चले प्रत्येक खंड में सात मंदिर हैं जिनके आगे 80 फुट लंबे गलियारे हैं इन खंडों की छतें गुलाबी ग्रेनाइट की हैं, जिन पर बहुत बारीक नक्काशी करके प्रस्तर खंडों को छत के रूप में चढ़ाया गया तदुपरांत इनमें सोने की भराई की गई गलियारे की दीवारों पर श्री गुरुदेव द्वारा रचित भक्ति शतक नामक ग्रंथ के 102 दोहे लिखे गए हैं बाहरी दीवारों पर राधा कृष्ण की झांकियों के पैनल लगे हैं निर्माण के अंतिम चरण के रूप में कलश स्थापना की गई। पश्चात अत्यंत उत्साहपूर्ण समारोह में श्री महाराज जी के कर कमलों द्वारा ध्वजारोहण किया गया जगतगुरु कृपालु परिषद उन सभी मजदूर मिस्त्री कारीगर शिल्पी सुपरवाइजर अभियंता वास्तुकार आदि के साथ ही साथ देश विदेश के लाखों जनों का आभारी है जो किसी न किसी रूप में इस निर्माण योजना में सहयोगी रहे हैं अब यह भव्य मंदिर इतिहास की धरोहर है प्रतिदिन रात्रि में सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए जिनमें साधकों ने भक्ति भाव से ओतप्रोत प्रोत नृत्यादि प्रदर्शित किए प्रक्रिया के दो प्रमुख अंग होते हैं अधिवास एवं न्यास विग्रह भी दो प्रकार के होते हैं स्थिर विग्रह एवं अर्च विग्रह दोनों प्रकार के विग्रहों की स्थापना समस्त अधिवास एवं न्यास आदि प्रक्रियाओं का शतश पालन करते हुए की गई